प्रकृति का खेल दोपहर का समय था धूप बहुत तेज थी एक किसान बादाम के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था सामने खेत में तरबूज की लताएं जमीन पर फैली हुई थी लताओं के बीच में बड़े बड़े तरबूज के फल थे किसान ने सिर ऊपर उठाकर देखा पेड़ पर छोटे छोटे बादाम के फल थे पतली लताओं पर इतने बड़े तरबूज और बड़े मजबूत पेड़ पर छोटे छोटे बादाम प्रकृति की लीला भी बहुत उपट आंगे यह सोचते हुए किसान मन ही पड़ा किसान यह सोच ही रहा था कि अचानक टप से एक बादाम का फल उसके सिर पर आ गिरा किसान चौंक गया ओह अब समझ में आया बादाम का फल तरबूज की तरह बड़ा होता तो मेरी क्या हालत होती प्रकृति की रचना देखकर किसान दंग रह गया और वह घंटों इसके बारे में सोचता रहा ईरान की कहानी